रूबरू रू बरू गजलों का एक खास कार्यक्रम शायर शायरी और गजल सुनिए तेरा रमेश के साथ जीवन में पढ़ो और पढ़ाओ जीवन में सफल होना हम सबका लक्ष्य है और सफलता नमस्कार सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मन को शुद्ध करें एक बहुत ही सुंदर शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है और वो सिंपल विधि था प्रभु पत्राचार यहाँ लेटर राइटिंग भी एक बहुत ही सुंदर आर्ट है अगर हम उसे बहुत ही अच्छी तरह से मेडिटेशन के पहले उपयोग में लाते हैं बाद में उपयोग में लाते हैं तो ये हमारे मन को शुद्ध करने में बहुत अच्छा काम करता है तो आइए आज एक और विषय को लेकर हम बात करने वाले हैं हस्ते हस्ते मन के विचार जी हाँ आप समझ रहे होंगे कि हस्ते हंसते मन के विचार कैसे बदलते हैं या कैसे कर सकते हैं इस विषय को ठीक से समझेंगे आज आज के इस एपिसोड में तो हमारे साथ हमेशा की तरह राजेश सर जुड़े हुए हैं तो आइए राजेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बहुत अच्छे जी जी जी और मैं चाहूँगा कि हंसते हँसते मन के विचार ये जो विषय आपने आज चुना है इसके पीछे का रहस्य क्या है वो बताइए जी इसके पीछे के रहस्य ये है कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं जी जी जी मना बहुत भावुक होते हैं उनकी पर्सनैलिटी उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है और जब उनके साथ कुछ ऐसी नेगेटिव बात या कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो उन्हें अच्छी नहीं लगती तो वो अपने मन की बात को किसी दूसरों को बता नहीं पाते हैं और वो बातें जब मन में रह जाती हैं तो वही बात उनके मन में दो तीन दिन तक चलती रहती है माना वो उनकी उदासी का दुख का चिंता का कारण बनती है और ऐसे लोग जब अपने मन की बात को किसी को व्यक्त नहीं कर पाते तब तक वो दुखी रहते हैं तो उनको ये समझ नहीं आता हम करें तो क्या करें जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि मन की बात को बाहर निकालने के लिए हम पत्राचार करते हैं भगवान को पत्र लिखते हैं ईश्वर को पत्र लिखते हैं किसी भी संबंध से लिखते हैं तो वो एक विधि है हुँ, हुँ, हुँ। अब दूसरी विधि क्या है दूसरी विधि है कि अगर किसी ने आपके ऊपर गुस्सा कर दिया या कोई आपका बॉस है आपसे बड़ा है आपके गुरुजन हैं आपके बड़े भाई हैं परिवार में बड़े हैं जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं क्लास में टीचर हैं वो बड़ों से अपने मन की बात रखने को बहुत एक तरह की उनके मन में झिझक होती है या हम कहेंगे कि एक तरह की जैसे वो हो जाती ना जैसे शर्म सी महसूस करते हैं कि हाय लोग क्या कहेंगे मैं ये बात करूं या ना करूं ऐसे उनके मन में वो बातें रह जाती हैं और यही उनकी व्यक्तित्व को निखारने में बहुत बड़ी बाधा बनती है और उनकी सफलता में बहुत बड़ी एक बाधा बन जाती है तो उन लोगों के लिए ये विधि है कि हम अपने मन के विचारों को हंसते हँसते रख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप रस्ते पे चल रहे हैं और आपकी गाड़ी का किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया और आपका कोई भी उसमें दोष नहीं है लेकिन दोष तो सामने वाले का है या किसी ने पीछे से गाड़ी ठोक दी आप तो आराम से खड़े थे साइड पर लेकिन पीछे से कोई आया और गाड़ी ठोक दी अब अगर आप भी गुस्से हो जाएंगे वो भी गुस्से हो जाएंगे तो क्या होगा लड़ाई होगी झगड़ा लड़ा होगा एक तो आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ लेकिन हो सकता है कि वो फिज़िकल नुकसान भी हो जाए गाली गलौज तक भी बात आ जाए आजकल तो मैं कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक जगह ये अपने जो गरबा के प्रोग्राम्स चल रहे हैं वहाँ पर लोगों में केवल पार्किंग के कारण झगड़ा हो गया मोटरसाइकिल को पार्क करने के कारण और यहाँ तक बात आ कि एक दूसरे का इवन मर्डर भी कर दिया कत्ल भी कर दिया तो ये ऐसी बातें जो आगे न बढ़ पाएँ उसके लिए हम क्या करें क्योंकि लोग जब बात करते हैं मन की बात को तो बहुत गु़स्से से और अपने मन की बात भड़ास को बाहर निकालना उसकी एक विधि है उसका एक तरीका है ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको भी बुराना लगे और आप जो बात करना चाहते हो वो बहुत ही एक सहज विधि से एक जिसे हम कहते हैं मानवीय मूल्यों को साथ क्योंकि हम मनुष्य हैं क्योंकि हमें मानवीय मूल्य हैं हम उस समय जानवर की तरह व्यवहार ना करें और जानवर की तरह जैसे जानवर आपस में कुछ बात हो जाती है तो लड़ते झगड़ते हैं काटते हैं एक दूसरे को तो हम ऐसा ना करें तो उसके लिए हम क्या करें जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आपने जिस व्यक्ति नुकसान किया गलती आपने उसको कुछ बात कहनी है तो गुस्से से ना कह कर बल्कि फेस पे कहते हैं स्माइल करें इसका हमें अभ्यास करना पड़ेगा आपको सुनने में जैसे जो लोग सुन रहे हैं उनको सुनने में बहुत और लग रहा होगा व्यक्ति क्या बात कर रहा है अरे उस वक्त फेस पे कैसे स्माइल आ सकती है लेकिन कहते हैं करत करत अभ्यास हो चिकने पात जब भी हम किसी चीज़ नई बात को करते हैं तो हमें पहले वो सीखना पड़ता है तो ये भी हमारी एक आदत है हमारा एक संस्कार है जिसको हमें बनाना पड़ेगा लेकिन अभ्यास से बनाना पड़ेगा तो जब आप अभ्यास करेंगे इसका घर में ही अभ्यास कर सकते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात करें कई बार वो गुस्से से बात करते हैं मन की बात कहनी है तो कहते मैं तो रोज़ उससे बात मेरा तो दिखा रहे है ना गुस्सा का नहीं लेकिन हंसते हंसते वो मन आपके उसने को गलत काम किया आपके मन को ठेस पहुंची तो उस व्यक्ति ने मान लीजिए आपकी गाड़ी का नुकसान कर दिया जहाँ भी चोट पहुँची तो हंसते हंसते बात करो अरे आपने तो मेरी गाड़ी का नुकसान कर दिया मेरे बोनट को ठोकर मार दी हंसते हँसते नुकसान करो मेरे तो इतना पैसा खर्च हो जाएगा आपको ध्यान से देखना चाहिए था बिल्कुल तो अगले वाला जब व्यक्ति उस बात को सुनता है तो उसको आश्चर्य होगा उसको गुस्सा नहीं आएगा लेकिन आपके जो बोलने का तरीका है जब फेस के हाव भाव हैं वो बेचारा भी शर्म से पागल हो जाएगा और उसके मुख से भी बुरे शब्द नहीं निकलेंगे माना लड़ाई झगड़े तक बात नहीं होगी और जो आप उसको कहना चाहते हो वो उसको अंदर तक महसूस होगा उसको रियलाइज़ होगा तो ऐसे अगर आपका कोई बॉस है या कोई आपसे बड़े हैं तो उनकी रिस्पेक्ट से मुख पे हंसी ला करके हंसते हंसते प्यार से अगर आप अपने मन की बात उसी वक्त उनको कह देंगे तो वो दो तीन दिन तक आपके मन में वो बात घूमेगी नहीं आपको दुखी नहीं करेगी और एट द सेम टाइम आप अपने मन की बात उनको व्यक्त भी कर पाएंगे और उनको बुरा भी नहीं लगेगा तो ऐसे अगर हम इस इस तरीके से इस विधि से हम अपने मन के विचारों को हंसते हंसते दूसरों के सामने रखते हैं तो एक तो हमारे ऊपर उसका जो बुरा प्रभाव पड़ना था जो हमने मन को अपने अंदर रख लिया वो बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा सामने वाला भी हमसे जो है वो नाराज़ नहीं होगा बल्कि खुशी होगा अगर आप गुस्से से बात करते मान लीजिए किसी ने कोई गलत काम किया दस बार उसको सहन करते हैं लेकिन आपके चेहरे पर शिकन है सहन भी कर रहे हैं लेकिन ग्यारहवीं बार आप उसके ऊपर बस्ट आउट कर देते हैं गुस्से से चिल्ला देते हैं लेकिन अगर आप पहली बार ही उसको अपने मन की बात को कि कैसा आपको महसूस हुआ जब उसने ये काम किया अगर आपको बुरा भी लग रहा है तो उनको हंसते हंसते बोलिए कि आपने ये काम किया मेरे को बहुत बुरा लगा अगर आप इस तरीके से काम करते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता तो आपने ऑन द वेरी फर्स्ट स्पॉट बल्कि वो बात जैसी हुई आपने उसी वक्त उसको रिएक्ट नहीं किया लेकिन उसके ऊपर सोच कर समझ कर अपनी बुद्धि से विचार करते हंसते हंसते अपने विचारों को जो है वो प्रकट किया तो यह है मन की बात को कैसे हम हंसते हंसते रखें दूसरी इसको हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं दूसरा जो हम कहते हैं एक विधि है तरीका है काम करने का जी जी जैसे कई लोग को मजबूरी में काम करना पड़ता है कोई काम तो कर रहे हैं लेकिन काम करते करते वो दुखी हो रहे हैं जैसे मान लीजिए कोई औरत है और घर में उसकी सास है वो नौकरी करके आती है और घर में सास कहती है अब तुम खाना बनाओ अब तुम सफाई करो अब तुम ये करो तो बेचारी थकी आ रही अपने काम से आती बाहर से आती और घर आके भी उसको काम करना पड़ता है हुँ, और हुँ। अगर झाड़ू भी लगा रही है तो दुखी हो के अपनी सास को वो कोस रही है और खुद भी दुखी हो रही है, रही है मैं क्या कर रही हूँ मुझे क्या करना पड़ रहा है मैं तो कहाँ फंस गई नहीं अगर मन में ये विचार ले लें कि वाह हंसते हंसते कि मैं तो बड़ा महान काम कर रही हूँ मेरे को तो इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है कहते हैं जब जैसे आप विचार करते हैं वैसी ही आपकी भावनाएं जो हैं वो प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं मुझे याद आ रही है कहानी जो हम बचपन में पढ़ा करते थे और हम ये सोचते थे कि ये कैसे पॉसिबल है लेकिन जब हमने इसके ऊपर अभ्यास करने शुरू किए एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए तो हमें लगा ये तो रियली पॉसिबल है हमें याद है हम शायद एट्थ में पढ़ते थे तो हमारी इंग्लिश की बुक में एक टॉम की कहानी आया करती थी मिस्टर टॉम करके तो कहते वो बड़ा शरारती था और अपनी आंटी के पास रहता था और वो बड़ी शरारतें करके आता था एक दिन वो स्कूल से आया लेट हो गया तो उसकी आंटी ने उसको खाना नहीं खिलाया बल्कि उसको सज़ा दे दी सज़ा क्या दे दी कि जब तक यूँ पूरी दीवार को पुताही नहीं कर देगा वाइट वॉश नहीं कर देगा है ना उसकी सफ़ेदी नहीं कर देगा तब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा और उसको भूखे पेट जो है वो सफ़ेदी करने के लिए बाहर भेज दिया अब वो बड़ा शरारती था उसकी अपनी दोस्तों में बड़ी वो थी कि बड़ी एक इज्जत थी रिस्पेक्ट थी अब उसने क्या किया एक चलाकी की चलाकी क्या की उसने ब्रश को पकड़ा और वो जो कहते हैं सफ़ेदी का डब्बा था उसको हाथ में लिया और बड़ी जैसे ना बड़ी एक आ, कहते हैं कि अलग से एक जिसे वो कहते हैं मन में एक कि मैं बहुत महान काम कर रहा हूं इस भाव से उसने एक्टिंग करना शुरू किया कि ये देखो ये कितना ग्रेट काम है मेरी आंटी ने मुझे कितना बड़ा काम दिया कितना अच्छा काम दिया है तो मेरे लिए तो बड़ी इज्जत की बात है रिस्पेक्ट की बात है और ख़ुशी खुशी से उसने जो है वाइट वॉश करना शुरू कर दिया उसके दोस्त आए तो उसको चुड़ाने की कोशिश करने लगे तो उसको कहता देखो मैं कितना महान काम कर रहा हूँ इतना महान काम कोई कर सकता है देखो मैं इसको वाइट वॉश करूंगा मेरा घर चमकेगा लोग आएंगे देखेंगे खुश होंगे तो मुझे बड़ी खुशी है मुझे बड़ा आनंद आ रहा है मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं इतना महान काम कर रहा हूं तो उनके दोस्त जो है सोचने लगे कहते अच्छा ये सफ़ेदी करना कैसे महान काम है कहता नहीं नहीं ये तो बड़ा महान काम है है ना इसको कोई आम व्यक्ति थोड़ा कर सकता है आई एम ए ग्रेट पर्सन आई एम ए ग्रेट पर्सन हु इज़ डूइंग दिस ग्रेट वर्क जो ये एक महान काम कर रहा है तो करता रहा करता रहा तो फिर उसके दोस्त बैठे उसको देखते रहे क्योंकि वो तो चिढ़ नहीं रहा था उनके दोस्तों के लगा कि हम इसको चिढ़ाएंगे और ये तो चिढ़ जाएगा लेकिन उसने चेहरे पर बिल्कुल शिकन नहीं लाई और चेहरे पर मुस्कान और मन में उसने ऐसे भाव लेके आया कि मैं तो बड़ा महान काम कर रहा हूँ जी तो उसके दोस्तों के मन में अरे ये महान काम कर रहा है जैसे आज होता है लोग कुछ काम करते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं जैसे मंदिर में आप जाते हो तो जहाँ आप चप्पलें उतारोगे जैसे उतारोगे पीछे वाले लोग आते हैं वहीं पे चप्पले उतारते हैं तो जो आप काम करते हो लोग वही देख के ये नहीं देखते कि इंस्ट्रक्शंस क्या लिखी हैं क्या लिखा है जैसा आप कार्य कर रहे हो आपको देख के ही करने शुरू हो जाते हैं तो उनके दोस्तों के मन में भी आ गया अरे हम हमें भी ये करना चाहिए तो उन्होंने टॉम को रिक्वेस्ट की क्या तुम हमें ये काम करने दोगे तो कहता ठीक है तो उन्होंने उसने अपने दोस्तों को काम करने दिया फिर जैसे दूसरे भी आते थे तो टॉम उनको भी कहता था ये तो बहुत महान काम है तो फिर बहुत सारे लोगों की लाइन लगी कि हमको भी ये करना है तो उसने एक और क्या कर दिया उसने कहा ठीक है तुम्हें मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा गिफ्ट देना पड़ेगा अगर तुम मुझे दोगे तभी मैं तुम्हें ये महान काम करने के लिए दूंगा तो बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि सात आठ लोगों की लाइन लगी वो कहानी ऐसी थी कि कोई ना कोई उसको देता था फिर वो 10 मिनट तक उसको कहता था अब तुम काम करो 10 मिनट फिर वो दूसरे से गिफ्ट ले लेता उसको कहता था अब तुम्हारी बारी 10 मिनट तो खुद तो उसने कुछ किया नहीं लेकिन लोगों से अपने दोस्तों से गिफ्ट भी ले लिए खुश भी, कर भी कर हो, हो गया और उसने काम भी जो है वो निकलवा लिया तब हमें समझ नहीं आती थी बचपन में कि ये कैसे पॉसिबल है और इसका संदेश क्या है लेकिन अभी जब हम इसको प्रैक्टिकल जीवन में कर रहे हैं क्योंकि अभी जब कभी भी अड़ोस पड़ोस से या कभी दोस्तों से होता है तो हम उन्हें खुशी खुशी मन की व्यवहार की बात करते हैं तो उनको भी बुरा नहीं महसूस होता और वो भी खुश होते हैं और हम भी खुश रहते हैं और हमारा दिन भी जैसे मान लीजिए कई बार हस्बैंड वाइफ होते हैं तो सुबह सुबह उनका झगड़ा हो जाता है छोटी सी बात पे तो अगर आप वही बात उनको हंसते हंसते कह दो और वो भी हंसते हंसते स्वीकार करते हैं उनको भी महसूस होता है कि दूसरे व्यक्ति को फील हुआ है तो वो भी परिवर्तन करते हैं और सारा दिन आपका जो है वो अच्छा व्यतीत होता है इस विधि को अगर हम अपनाएँ तो अपने मन के विचारों को हम खुशी खुशी जो है दूसरों को खता सकते हैं व्यक्त जो है वो कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग कोई भी छोटा बड़ा काम को जो है आ, ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि ये दूसरे का है मैं भी कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए आपको अंदर से मोटिवेशन चाहिए कि ये महान कार्य है ये अच्छा कार्य है जब आप उसमें पॉजिटिविटी डाल देते हो तो हर काम जो है आसान हो जाता है और इसके लिए आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होना बहुत ज़रूरी है एक बार आप सोच के देखिए अपने अंदर जैसे ही मन की सफाई हो जाती है तो एक एनर्जी आ जाती है सकारात्मक और उस ऊर्जा को लेकर आप जब हर चीज़ को सकारात्मक दृष्टिकोण से पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ जब आप काम करने लगते हैं तो आपको अच्छा लगता है और आप किसी भी काम को अगर आप प्रेस करना चाहते हो या लोगों को अच्छा बताना चाहते हो तो झाड़ू ही क्यों ना लगा रहे हो तो झाड़ू लगाना महान कार्य है अगर ये आपने सोच लिया सो तो फिर आपको कोई जो है वो आपके लिए वो काम छोटा भी नहीं लगेगा अगर कोई पूछा भी आपसे जैसे अभी उदाहरण दिया ये राजेश सर ने कि दीवाल को पेंटिंग करते हुए बोले ये महान कार्य है ना झाड़ू लगाते हुए भी आपके पास अगर ये महान कार्य है ये बताकर एग्जाम्पल देने की अगर बात हो तो लोगों को आप प्रेस कर सकते हैं लो, लोगों को ये भी बता सकते हो कि सच में झाड़ू लगाना सफाई करना ये महान कार्य है इसलिए महात्मा गांधी को या विनोबा भावे को याद क्यों करते हैं क्योंकि उन्होंने हर छोटे काम में बड़ी चीज़ें देखी है स्वच्छता इज इक्वलेंट टू तो, स्वच्छता परमात्मा का एक परिचय वाचक है क्लीननेस इक्वलेंट टू तो गॉडलीनेस करके बोला गया तो जब वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है और उसको इतना अच्छी तरह से आप अगर कर लेते हो तो झाड़ू लगाना आपके लिए खेल होगा जैसे अभी हमारा विषय ही चल रहा है कि हंसते हंसते मन के विचार आपके विचारों में इतनी ताजगी आ जाएगी आप खुशी खुशी से झाड़ू लगाएंगे और थकेंगे भी नहीं तो ये एक मैजिकल काम करता है जब आप उसको उसी तरह से प्रोग्रामिंग मन को कराएंगे तो तो राजेश सिंह बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज का जो विषय है बहुत सिंपल था लेकिन इसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा है तो मैं चाहूंगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे आप विद्यार्थियों के लिए मैसेज तो वही करना चाहूँगा कि आप प्रयोग करें क्योंकि जब हम बातें करते हैं जी जी वो न केवल सुनने की होती हैं बल्कि उनको अपने जीवन में धारण करने धारन की होती करने की होती हैं तो इसी के संबंधित कहूँगा कि एक प्रयोग करके देखें बिल्कुल जो आप प्रयोग करते हैं वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है अभिन्यांग बन जाता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है तो कोई एक व्यक्ति को ऐसे को ढूंढे जो घर में हैं ऑफ़िस में हैं आपके वर्कप्लेस पे में हैं जिसके सामने आप अपने मन की बात को व्यक्त नहीं कर पाते हैं उसका कारण क्या है जैसे सामने जाते हैं व्यक्ति को तो मन उदास हो जाता है चिंतित हो जाता है उसने कुछ बात कही गुस्से में तो आप वो छुई मुई की तरह जैसे होता है ना कि वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं तो उस समय पहला आपका जो कदम होना चाहिए ये मन में सुबह सुबह बिठा के जाएँ उस व्यक्ति को सामने लेके आएँ कि जैसे वो सामने आएगा मेरे फेस पे खुशी आ जाएगी कुछ बोलेगा तो उदास होने की जगह क्या हो जाएंगे आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे तो चेहरे पे पहले खुशी ले आए खुशी आने के बाद फिर आपने जो उसको कहना है, खुशी खुशी कहें भले आप उसको नेगेटिव बात भी बोलनी है आपको बुरा लगा अच्छा नहीं लगा आप अपने आपको वो उसने कुछ और कहा आपका भाव कुछ और है वो कहता ऐसे काम करो आप कहते नहीं ऐसे करो जो अपने मन के भाव को व्यक्त करना चाहते हैं वैसे आप उनको क्या करें व्यक्त करें तो ये जो है अगर इस विधि को अपनाएंगे इस कार्य को आप ऐसे करेंगे तो मैं समझता हूं आपको सफलता मिले घर से भले शुरुआत करें अपने फैमिली वालों से शुरुआत करें माँ बाप के सामने नहीं बोल सकते हैं तो उनके सामने कई बार घर में जो पिताजी होते हैं उनका बहुत रोब होता है उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते आप तो ऐसे व्यक्त करें मदर के सामने बॉस के सामने ऑफिस वाले किसी ऐसे व्यक्ति के सामने तो इसका प्रयोग करके देखें जी जी राजेश जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ज्ञान सुनना एक पहला सीडी है लेकिन उसका प्रयोग करके उसको अपनाना ये इम्पॉर्टेंट रोल होता है बहुत लोग जो हैं आजकल जैसे कि ज्ञान सुनना बहुत आसान हो गया है लोगों को मिल जाता है बहुत सारी चीज़ें आपको कहीं से भी मिल जाता है आजकल जो है लेकिन उसके साथ में अप्लाइड साइंस जो है अप्लीकेशन धारणा मुहूर्त बनने में बहुत परसेंटेज कम है और इसीलिए ज्ञान होते हुए भी हमारे चरित्र जो है अभी तक लोगों को दिखाई नहीं देता कहीं ना कहीं हम लोग जो है चारित्रवान बनने के कगार में पीछे हैं क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज बहुत कम है तो हमारा ये पूरा सीरीज़ में हम लोग जो बातें कर रहे हैं आपको सुन के अच्छा लगता होगा लेकिन जब आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेंगे एम्प्लीमेंटेशन लाएंगे धारणा मूर्त बनेंगे तो उसका एक अनुभव आपके जीवन को बहुत परिवर्तन करेगा और कभी कभी क्या होता है ज्ञान आप अंदर लेके प्रैक्टिस करेंगे कुछ अनुभव आपको ज़रूर होता है लेकिन क्या हो जाता है उसके बाद फिर आपको लगता है कि आई मैं विजय हो गया लेकिन ऐसा नहीं है आप एक बार विजय हो गए तो उसको कंटिन्यू फॉर्म में ले चलने के लिए आपको बार बार अपने आप को ही उस चीज़ को याद दिलाना पड़ता है क्योंकि जिस समय जो सिचुएशन है आज का सिचुएशन आज का फेज वो अच्छा है आपने प्रयोग किया विजय हो लकी है आप बहुत बहुत शुभकामनाएं लेकिन वो कंटिन्यू रखना है हो सकता है कि आप कई दूसरी जगह गए और वहाँ पर आपको गुस्सा आ गया <laughs> तो फिर वापस वो गड़बड़ हो जाता है तो आपको देखना है हर एंगल से अपने आप को वो ज्ञान जो है फिक्स करना है बार बार है ना तो ये एप्लीकेशन वाला काम आता है ये अंदर से आपको खुद करना है हर व्यक्ति को खुद ही एप्लीकेशन का वर्कआउट करना होता है जिस तरह से जिम में जाते हैं तो कोई और वर्कआउट करेगा तो उसका एनर्जी आपको थोड़ी मिलेगा जिम में जाएंगे आप तो आपको ही वर्कआउट करना है और प्रॉपर वर्कआउट करना है तो चीज़ें प्रॉपरली आपके बॉडी को शेप देगा तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणी सा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो, मस्करा रहो जीवन में सभी पढ़ो और और पढ़ाओ जीवन में हम सबका लक्ष्य का आधार है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 जो तुझे मिला है कोई तो छीन न पाया है जीवन प्रभु सौगात है फिर का ही रात है सदा सफलता साथ हमारे सदा सफलता साथ हमारे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 साथ है सदा सफलता साथ हमारे सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है ईश्वर अब ने साथ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 साथ है डरने की क्या बात है ईश्वर अपने साथ है डरने की क्या बात है